हरीलाल की जय श्री राधामोहन देव जो कि जय श्रीमदृंदावन धाम प्रेम पतन ग्रंथ की जय श्री गौरव श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राम हरि गोविंद जय जय राय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय जय जय राधा दति गोविंद जय जय रा गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल ओ नमो भगवते पुराण पुरुषोत्माय ओं जयति पराश सूमु सत्यवती नंदमोभ व्यासो यस् कमलगल्पम व्मये मम तम जगत्ति सर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्षम जगद्धा नमा तत् प्रेरणया प्रवर्ति हम बराकृ कस तो हरे पदकमल वंदे श्रीचतन्यदेव वंदे हम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवा श्रीपम साग्र जा सह न रघुनाथान्तम तम सजीव साइतम सामभूत पर्जन सहित श्रीकृष्णचैतन्यं श्रीराधापादा श्री श्र श्री श्र। सहरण ली शाखा यसा भगवत्साद युटो ध्यान स्मरन तस् यशस्वी सन्दम वंदे गुरो श्रीचरणारिंदम चरीन थी समर पे हरे सुंदर नक्लौथर स्वभक्तिश्रियुर सुंदरम संदीप सदा कंदने शचीनंदना जयताम सुरत मौमतीसव पदाज श्रीराधा नारायण नमस्कृत्य नरचय नरोतम दिव्य सरस्वती व्यास ततो जयंदी व्वांछाक सिंधु वैष्णवी वैष्णवेभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभोराशे हे ऊपुर्गत जन दयावलोक हे भक्ति युग्मस श्रीजी मे कुमते दयांद्रा मुल शिवंदांद परम श्री प्रेमपत्तनम जहां श्री रति देवी के नए विधान के अनुसार झूठ ही सत्य हो गया इसी प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि नायक के द्वारा नायक से मिलन में निषे के बचन कहना यह रस के जब नायक अपने मुख से मिलन की प्रार्थना करे तो उसमें लघुता आ जाती परंतु तो इस वृक्ष की स्थिति ऐसी है कि यहां श्री श्यामसुंदर सुंदर प्रिया के मुख से मिलन की प्रार्थना साक्षात श्रवण करना चाहते हैं श्री प्रिया सर्वदा संकेत के द्वारा मिलन की अनुमति प्रदान करती हैं। मुख से कहकर के शब्द उपात शब्दतः वर्णन करके बोल करके मिलन की प्रार्थना कभी नहीं करती है पर श्री श्याम सुंदर रसिक श्रोमणी और उन रसिक शुरमणी श्री श्याम के हृदय में अभिलाषा है कि मैं प्रिया के श्री से मिलन की साक्षात प्रार्थना को सुनूं। इसके लिए श्री शासन एक छल करते प्रार्थना की जगह स्वयं निश्चित के वचन कहते हैं रास में गुल गोपियों लौट जाओ लौट जाओ यहां क्यों आई हो निश्चित के वचन कहते हैं और ऐसे निश्चित के वचन सुन करके प्रिया इतनी व्याकुल हो जाती है कि वे अपने सहज स्वभाव को भुला देती।, देती, देती का जो उनका सहज स्वभाव है उस स्वभाव को जो भुला देती है और भुला करके स्वयं साक्षात उन वचनों को कहने लगती हैं जो वचन कभी भी संभव नहीं है उनके द्वारा सामान्य स्थिति में बोलना कि धराम अब यह वचन कहीं मिलती मिल सकते हैं कि प्यारे अपने अधराम से हमको सिंचित कर अपना हमको पान करा अपने श्री हस्त को तनो नि अपने श्री हस्त को हमारे वक्षस्थल के ऊपर हमारे माथे के ऊपर रख अब ऐसे जो वचन है वो कभी भी प्रिया कहेंगे नहीं परंतु आवेश में आकर के श्री प्रिया ऐसे वचन कह बैठे तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जो झूठ है वह हो जाता है सत्य श्री और सत्य जो है वह हो जाता है झूठ तो यहां पर श्री प्रिया चाहती है श्यामचंदर से मिलन पंत उसको निषेध करके उनका स्वभाव है सर्वदा सर्वदा निषेध के वचन कहना पंत निषेध के वचन न कह करके वे मिलन के वचन प्रार्थना के वचन कहने लग जाते तो इसी को यहाँ उद्देश्य कर रहे हैं कि ही जहां माने प्रियाओं के द्वारा सामान्यतः निषेध के वचन ही कही जाते हैं यही सत्य है प्रार्थना मिलन की प्रार्थना करें ये निषिद्ध ये अनुच्छित है ये रस के अनुरूप नहीं है स्वयं मिलन की प्रार्थना करना परंतु श्री शाम सुंदर उसी प्रार्थना को श्रवण करना चाहते हैं और इन वचनों को कहने लग जाते हैं तो गोपिकागंज भी प्रार्थना के वचन कह रही हैं कि विवोर हे विभु अब तू राजा है तो ये थोड़ी है ये प्रार्थना करिए हे विभु तू ही हमारा स्वामी है सब प्रकार से बजा करके हमको बुला रहा है नाम लेकर के हमसे कह रहा है गोपियों लौट जाओ तो ऐसे निशन से वचन हमसे कहना उचित नहीं है भवान तुम गणितुम सब ऐसे हृदय को भेदने वाली जो वचन है वे कहना तेरे लिए उचित नहीं है ऐसे वचन हमसे मत कहे पहले हमको बुलाता है फिर हमसे कहता है गोपियों लौट जाओ ऐसे बचन हमसे मत कहूल हम सब कुछ करके तेरे चरणों में हैं भक्ता है। हम तेरी हैं। हमारी सेवा को तू स्वीकार कर अरे दुर्वग्रह दुर्वग्रह कहते हैं एक ऐसे मेघ को जो कि गर्जे तो ज्यादा और बरसे एक क्यों कल के बूथ में उसका नाम है दुर्वग्रह अरे दुर्वग्रह अरे कठोर भचन कहने वाले प्यारे हमारा इस तरह से त्याग मत मत कर, इस तरह से हमारा कर। तू तो देवो यथादि पुरुषा गर्गाचार्य कह रहे हैं कि तू तो आदि पुरुष श्री नारायण के समान है तस्मान नंदात्म जो नारायण समूह अतः भजते मुख्यु जब नारायण जनों की भी सेवा करते हैं जो सब छोड़ करके उनके चरणों का आश्रय ग्रहण करते हैं श्री नारायण उनकी सेवा करते हैं तो हम भी तो सब कुछ छोड़ करके तेरे पास में आई है यदि तू नारायण है गंगाचार्य जी ने जैसा कहा वो प्रमाणित भी है कि तू प्रमाणित रूप में नारायण है तो नारायण है तो हमारी सेवा को तो स्वीकार कर अब ये वचन प्रिया झूठ बोल रही है तत्वता प्रियाओं के बचन जो होते हैं वो निषेध के वचन होते हैं नेती -नेती के होते हैं परंतु यहाँ प्रिया स्वयं मिलन की प्रार्थना कर रही है की ये निषेध के कृष्ण सेवा में उनके मुख से अपने आप निकल गए तो असत्य ही सत्य हो गया ये एक कहने का कि की उनका स्वभाव नहीं है प्रियाओं का उनका स्वभाव श्याम सुंदर कहा वारण करना ही है निषेध करना ही है परंतु यहां पर स्वयं मुख से शब्द मिलन की प्रार्थना कर रही है अब जब मिलन की प्रार्थना की तो स्वाभाविक है कि नायिकाओं में लहुता आ जाएगी अपने मुख से मिलन की प्रार्थना करेंगे तो उनमें छोटापन आ जाएगा तो सरस्वती जी को यह नहीं है। सरस्वती जी अपनी स्वामी शिव जी उनके व्यक्तित्व में उनकी पर्सनैलिटी में कहीं लघता नहीं आ जाए छोटा पर नहीं आ जाए इसलिए इनके प्रार्थना में वचनों को तुरंत ही बदल देती है और उसमें मान मुद्रा प्रकट कर देती है सरस्वती जी दूसरा से प्रकट की निश्चितता गोपियों में निश्चित करती के गोपी तो व्याकुल हो करके उनके मुख से निकल गए जो हृदय में था वो हृदय का भाव निकल गया गोपियों के हृदय में कुछ भाव होता है प्रकट करती हैं वे सामान्य तो कुछ और परंतु तो यहां पर गोपियों के मन से सबकी जो वचन है वो निकल के जो मन में वचन थे वो निकल गए उन निकले हुए वचनों से उनमें लघुता गई एक समस्या उत्पन्न हो गई कि प्रिया यदि अपने मुख से वर्णन करेगी तो उसमें लवता आ जाएगी उस लगता को बचाने के लिए सखी सर ने प्रियां के वचनों को तुरंत ही बदल दिया और बदल करके सरस्वती कर है अपनी तरफ से श्याम सुंदर के हृदय में प्रकट कर रही है कि मैम विभोान कर तुम दुशंस विभो माना तू राजकुमार है परंतु तो राजकुमार होने का मतलब ये थोड़ी है कि जो मन में आए वो कह दे राजकुमार की भी एक सीमा है वह अपनी प्रजा का चाहे कोई कितना भी छोटे से छोटा हो उस व्यक्ति का भी वह सम्मान रक्षा करेगा मालिक का भी एक कर्तव्य है कि वह सेवक के सम्मान की भी यथोचित रक्षा करे तो विभो राजा है समय तो ये थोड़ी कि जिसको आया जैसे आया सबके सामने डांटे सबके सामने किसी का अपमान कर दे ये उचित नहीं है उसको भी एक मर्यादा अपनानी पड़ेगी तो विभू कहकर के ये एक आक्षेप लगाया कि राजा पले कि ऐठ में ज्यादा मत रहे ये कहना चाहिए भाई बन विभोति विभू होने पर तुम निशंसन ऐसे निशंस वचन कहना तेरे लिए उचित नहीं है तुमको भी ऐसे उचित निशंस वचन नहीं कहने चाहिए ये मान मुद्रा में प्रियान है ज्यादा मत मत दिखाओ मत दिखाओ ज्यादा ये मांग में के है संतेज भक्त तो क्या हम उन भक्तों में हमको समझ रखा है क्या जो सब कुछ छोड़ करके तेरे चरणों में शरणागति ग्रहण करने के लिए आई है अर्थात हम तो अपने पूरे ब्रज में का निरीक्षण करने के लिए सारा ब्रिज हमारा राज्य है वृंदावन हमारा राज्य है और अपनी राजधानी का निरीक्षण करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं तू हमको टोकने वाला कौन भक्ता तो तो क्या हम तेरी भक्त होकर के सब कुछ छोड़ करके तेरे पास में आए हैं क्या ये कापू से निषेधार्थ निकल रहा है भजस्व दुर्व ग्रह अरे दुर्व ग्रह अरे माता पिता के लाल में धूर हुए ये दुर्वग्रह ऐसे बच्चे को भी कहते हैं जिसको माता पिता ने बहुत लाल दिया है और लाल के कारण जो बिगड़ गया सो अरे लाल अरे दुर्वग्रह भक्ता भजस्व जो तेरे भक्त हो उनका तू भजन करना हम तेरी भक्त होनी हैं हम तो अपने राज्य का निरीक्षण करने के लिए आए हैं कभी भी आए हमारा घर हमारा राज्य हम अपने वृंदावन में कभी भी आए तू ये पूछने वाला कौन होता है कि रात को क्यों आई हो दिन में क्यों आई हो ये तू पूछने वाला कौन होता है ये सरस्वती जी अर्थ कर रही है इसलिए तेजस हमको तो तू छोड़ ही दे। देव हो यह आदि पुरुष हो भलते मुख्यु क्योंकि आदि पुरुष देव भी मुख्यु तो मां तेजस्मान माने हमसे ऐसे बचन मत कहना मां माने ऐसे बचन मत बोल तेजस्मान हमको छोड़ दे देखा पुरुषे भविष्य जैसे नारायण भी केवल उनकी सेवा करते हैं नारायण जब सबके लिए कृपालु हैं परंतु सबके लिए कृपालु होने पर भी विशेष रूप से प्रेम वश्य होते हैं उन्हीं के जो कि उनकी सेवा करते जीवन का निर्वाह सबका होता है परम कृपालु होने के कारण वे जो नारायण से विरोधी हैं उनका भी निर्वाह करते हैं उनको भी वायु मिल रही है प्राण वायु मिल रही है उनको भी जल मिल रहा है उनको भी धरती मिल रही है उनको भी आहार मिल रहा है तो सामान्य कृपा तो श्री नारायण की सबके ऊपर है परंतु नारायण की विशेष कृपा और प्रेम अवश्यता होगी किसके ऊपर बोल उसी के ऊपर होगी जो कि नारायण का भजन करे राजा के लिए सभी प्रजा उसकी प्यारी है प्रजा का पालन करना ये राजा का कर्तव्य है राजा कर्तव्य सबको अन्न जल देता है परंतु राजा का विशेष पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन होता है जो राजा की सेवा करे तो पुरस्कार प्राप्त करना है तो राजा की सेवा करनी पड़ेगी हम तो नहीं पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आए नहीं क्या हम तो नहीं आई हम तो अपने राज्य को देखने के लिए आई है के लिए आई है इसलिए हमारे ऊपर ऐसी कृपा मत कर देवो ये हाथ पुरुष पुरुषो वैसे यद जब नारायण सबके प्रति कृपालु हैं परंतु उनकी विशेष कृपा होती है उनके प्रति जो के उनकी सेवा करते हैं किसी प्रकार हमारी विशेष तेरी विशेष कृपा हमको नहीं चाहिए हम तेरे पास में नहीं आएंगे नहीं ये, ने ये सारे वचन कहे इसी को कहते हैं तो सहाजिक अर्थस्तु तो रसाभास भाषा दया अब यदि प्रिया प्रार्थना अपने मुख से करने लगे तो रसाभास जो है वो उत्पन्न हो जाएगा नायिका को ऐसा करना भी चाहिए नायिका को तो सब बोला निष्छेद के वचन ही नायिका कहती है मेती मेती वचन कहती है परंतु यदि नायिका मिलन की स्वयं प्रार्थना करने लगे तो रसाभास उत्पन्न हो जाएगा तो यहां पर कह रहे हैं रस का ही रसकई नांगी कृत गोपियों ने ये जो वचन कहे इसको रसों ने स्वीकार नहीं किया रसों की दृष्टि से ये वचन अंकित निकल गए हैं इसलिए ये वचन निकले नहीं तो सामान्य परिस्थितियों में ऐसे वचन क्रियाओं के मुख से प्रार्थना के कभी निकल ही नहीं सकते थे वे तो सदा निषेध भाव को ही धारण करके नेति नेति वचन का ही प्रयोग करती है कभी भी समर्पण के वचन वे नहीं कहती है इसीलिए कहा एक पुरानी कहावत है कि रस रसपोषक तय तय इन आख्यातों का निषेध पर जो अर्थ है मान पर अर्थ है वो ही मुख्य अर्थ है सरस्वती जी ने जो अर्थ किया वो अर्थ ही मुख्य है जो प्रार्थना पर अर्थ है वो कभी भी उचित नहीं है क्योंकि तो रस्कों ने ये कहा है कि दैन्यम यदि प्रेसी सु, प्रेसी सुंदरी दिग्जीवतम तत्षमा युद्धस्यो यदि प्रेसीगण सुंदरीगण दैन्य को प्रकट करने लगे सुंदरियों को तो ऐठी प्रकट करनी चाहिए थी पर यदि का दैनिक को प्रकट करने लगे तो दिग्जीवतम तत्षमा युद्धस्त कामदेव का जीवन ही <laughs> प्रिया धिकार के वचन कहने लगे तब तो समझना चाहिए कि कामदेव कामदेव का जीवन ही ही है है माने कहीं रह नहीं सकता है। प्रेम की स्थिति प्रेम की स्थिति सद प्रियाओं के वामता में जैसे प्रेम की वृद्धि है ऐसे अनुकूलता में प्रेम की वृद्धि नहीं है ये दिखाई पे इस प्रेम की एक रीति उत्पन्न हुई कि पर पर प्रियाओं का जो मिथ्या आचरण है, माने होकर के रहना या उल्टा दोष हो जाएगा वही वो स्वीकार नहीं है इसलिए प्रियाओं की प्रार्थना में जो वचन थे उसको मिथ्या रूप में निषेध रूप में कहती हैं, परंतु यहाँ निषेध के वचनों को में जो प्रार्थना छिपी हुई है उस प्रार्थना को ही ग्रहण किया गया निषेध के बच्चन ही प्रार्थना होती है क्रियाओं का निषेध ही प्रार्थना होता है एक पुराने कहावत है ऑफिसर की प्रार्थना ऑर्डर होती है हमेशा ध्यान रखना चाहिए एक ऑफिसर अपने सपोर्डेंट से एक कहे कि प्लीज जरा से ये काम कर दीजिए तो कह रहा है प्लीज प्लीज उसको तो प्लीज समझो मैं ऑफिसर अपने छोटे से कहता है प्लीज इस काम को थोड़ा सा कर कर दीजिए दीजिए दीजिए ये ये एक है ये लेटर इसको बना इसको बना पुश पुश प्लीज नहीं है वो ऑर्डर है और जो मूर्ख इस बात को नहीं समझ रहा है कि वो ऑर्डर दे रहा है वो तो ये समझा ये तो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है और रिक्वेस्ट करके यदि वो ये नहीं सर मुझे अभी तो फुर्सत नहीं है तो फिर क्या होगा नोटिस तो मिल जाएगा उसको <laughs> तो ऐसे ही स्त्रियाओं के निषेध वचन वो ही स्वीकृति है उसको निषेध वचन करके नहीं मानना चाहिए तो जो मिथ्या है वही सत्य है ये कहने का ताल मिथ्या ही सत्य होकर के बिराजमान इसी तरह से एक आगे का दृष्टान है ऐसे ये सारे के सारे वचन रात में श्याम सुंदर ने दस श्लोकों का प्रयोग किया था जिनकर के दस श्लोक है दस्तर की बातें कहीं इसमें। गोपियों ने ग्यारह श्लोकों में उसका उत्तर दियात का एक एक श्लोक में उत्तर दिया है में बस वचन में अपनी एक बचन और ज्यादा कह दिए दस में तो दस का उत्तर है और में अपनी एक बात और कह दी गई तो यहाँ पर वे सारे जो मिथ्या वचन हैं वो भी बोल रही है हैं मिथ्या उनके हृदय में कुछ है मुख से निषेध के भी वचन कहती है प्रिया निषेध के वचन कहती है। और के हैं और निश्चित के वचन ही यहाँ स्वीकृति हो जाते हैं रस के लिए ये दिखाई मिथ्या बोलना ही यहां पर मिलन की अनुमति इसी प्रकार श्री बसदेव नंदम प्रति श्री बसदेव जी कह रहे हैं नंदिया के हे मित्र भ्रात प्रवेश अप्रजस्य थे इस समय तुम्हारे यहां पर कोई संतान नहीं थी परंतु हम लोगों ने तो आगे संतान होगी इसकी आशा को भी छोड़ दिया अस्सी वर्ष हो गए हो आप अब क्या संतान हो परंतु ये ठाकुर की कृपा है कि यद प्रजा समुपति तुमको संतान मिली श्री बसदेव जी बसदेव जी से नंद बाबा कंस को कृष्ण जन्म होने पर नंदोत्सव होने पर छठे दिन नंदोत्सव की समाप्ति पर या छठे नंदोत्सव चल रहा है बीच में अवसर निकाल करके छठे दिन मथुरा गए और मथुरा जाकर के कंस को कर दिया बसदेव जी ने कह दिया तुम मुझसे मिलने मत आना और बसदेव जी ने एक उपदेश भी नंद बाबा को दिया कि तुम ये दिखाना कंस को कि हम तो तुम्हारे पक्ष के हैं तुम्हारे विरोधी नहीं है क्योंकि नीति ये कहती है कि दुर्जनम दुर्जन की वंदना पहले कर लेनी चाहिए सज्जन के बाद में हो जाएगी जगत की रीति भी है कि जन्म पत्री में जो ग्रह कठोर है उसके लिए तो ग्रहदान होता है और जो ग्रह अच्छा है ये तो बहुत बढ़िया है अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा करके छोड़ देते भलो भलो कहे छोड़िए वो ग्रह ग्रह दान छोड़िएल कहते हैं कि जो ग्रह जन्मपत्री में है खोटा होता है उसके लिए तो दान किया जाता है तो बुरे के लिए तो दान होता है जो अच्छा ग्रह है उसके लिए कोई दान नहीं करता तो ये वस्देव जी ने इसी नीति को अपना करके को तो एक सलाह दी कि तुमने इतना बड़ा किया किया है है कृष्ण के जन्म होने पर लाला के जन्म होने पर इसलिए कंस को खबर तो लगी जाएगी इसलिए कंस को तुम वार्षिक कर जरूर दे देना और एक बात और ध्यान रखना कि तुम मेरे पास में मिलने मत मताना नहीं तो कंस के मन में कहीं कोई कीड़ा आ जाए कोई बहम आ जाए कि ये दोनों मिले हुए हैं कंस की मेरे पास कोई बहुत अच्छी विश्वसनीय स्थिति नहीं है इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए तुम मुझसे मिलने मत आना मैं ही मौका दे के तुमसे मिलने के लिए आ जाऊंगा फिर नंदबाबा गए जल्दी से कंस को कर दिया और कर दे करके किसी बगीचे में नंदबाबा प्रतीक्षा कर रहे हैं जब दोपहर को हलचल कम हो गई उस समय श्री बसदेव जी नंद बाबा से मिलने के लिए आए और दोनों भैया मिले और उस समय श्री नंद से कह रहे हैं कि भैया बड़े मंगल की बात है इतनी बड़ी उम्र में तुम्हारे यहां पर संतान उत्पन्न हुई हम प्रजा की आशा से निवृत्त हो गए हैं प्रजा य तो तुमने अब संतान को प्राप्त किया ऐसे जिसे मैंने कहा अब यहां पर बसदेव जी झूठ बोल क्योंकि बसदेव जी ज्ञानवान है और तत्वता बसदेव जी को यह पता है कि श्री कृष्ण नंद बाबा के नित्य पुत्र हैं बसदेव जी परम ज्ञानवान है परतु उनका ये कहना कि तुम्हारे हाँ पर संतान नहीं है ये स्नेह के कारण लीला की दृष्टि से है तत्व की दृष्टि से नहीं तत्व की दृष्टि से बसदेव तत्व ज्ञाता हैं और वे सदा जानते हैं जैसे कि कृष्ण तो नित्य ही नंद बाबा के पुत्र हैं तो साफ़ साफ़ सफेद झूठ बोल रहे हैं बसदेव जी सिद्धांत कृष्ण नित्य नंद कुमार हैं तो कह रहे है, तुम्हारे यहां पर कोई संतान नहीं थी तो ये थोड़ी है कि जब ब्रिज में कृष्ण जन्म नहीं हुआ इसके पहले कृष्ण नंदन नंदन नहीं थे कृष्ण तो सदा ही शास्त्रों में नंदन के के तो भी कह के प्रसिद्ध है तुम्हारे यहां पर कोई संतान नहीं थी तो ये भस्देव जी का झूठ बोलना है और झूठ बोलना रस की दृष्टि से उचित है ये कहना के श्री कृष्ण तो ईश्वर है ब्रह्म है वे गोलोकनाथ है तुम भी नित्य हो और वे तुम्हारे नित्य पुत्र हैं, यह बात कही तो प्रेम का चौका लग जाएगा रस का उल्लास नहीं होगा रस की जो है समाप्त हो जाएगी उत्सुकता ही समाप्त हो जाएगी इसलिए लीला के दृष्टि से फ्लव जी का ये कहना के तुम्हारे कोई संतान नहीं थी कितनी दिनों से हम प्रतीक्षा कर रहे थे अब तुम्हारे संतान हुई ये जान करते बड़ा आनंद हुआ तो रस प्रेम की दृष्टि से ये झूठ बोलना भी सत्य हो गया यहाँ पर मूल बात ये है कि इस वृक्ष की ये है कि प्रेम की दृष्टि से यहाँ पर झूठ बोली जाती है और झूठ को ही सत्य माना जाता है जैसे कृष्ण सत्यता तो नित्य ही नंद बाबा के पुत्र हैं सिद्धांत ही वे नित्य पुत्र हैं परंतु ब्रिजवासियों को लगता है हमारे यहां पर कोई संतान नहीं है ये झूठ हो गया और अब झूठ की जगह सत्य हुआ कृष्ण का जन्म हुआ है इसलिए विशेष आनंद की प्राप्ति होगी तो झूठ सत्य हो गया दृष्टिया भद्रम जातम ये जो उक्ति है ये लीला की दृष्टि से कहने की उक्ति है क्योंकि दोनों ही अपने अपने पुत्रों के प्रति परम आ सकते हैं नंदबाबा की श्री शि कृष्ण में प्रीति है बसदेव जी की श्री बलदाव जी में भी प्रीति है अपने पुत्र में रोहिणी बलदाऊन इनमें भी प्रीति इसी प्रकार श्री बसदेव जी विवाह के समय अपने विवाह के समय देवकी जी के साथ में बसदेव जी का विवाह हो रहा है और उस विवाह के समय जब आकाशवाणी होती है अरे कंस क्या फूला फूला चला जा रहा है जिसे तू अपने रसके ऊपर बैठा करके ले जा रहा है उसका आठवा संतान उसकी आठवीं संतान उस देवकी की तुझे मारने वाली हूं और कंस जब देवकी को मारने के लिए तैयार हो रहा है तो दसदेव जी मन में विचार कर रहे हैं इस समय कंस को केवल साम के द्वारा समझाया जा सकता है इसलिए वे साम का ही प्रयोग करते हैं क्योंकि कंस के ऊपर दाम चल नहीं सकता है दाम तो उस पर जो लोभी हो पैसे की कमी हो कंस के पास में पैसे की कमी नहीं है इसलिए लोभ दिखाया नहीं जा सकता कंस को दंड राजा को दिया नहीं जा सकता है साम दाम दंड भेद चारी नीति है तो दंड दिया नहीं जा सकता है राजा को क्योंकि तो राजा हम तो दंड दंड के अधिकारी नहीं है, है प्रिया है कहीं से क्रिया कोई राजा दंड थोड़ी दे सकता है तो न दाम दिया जा सकता है न दंड दिया जा सकता है भेद संबंध नहीं है ऐसी स्थिति में शाम नीति ही केवल काम करेगी इतनी जल्दी भेद करना ये सम्बन्ध नहीं है शाम ही काम करेगी इसलिए बसने जी समझाते भी कह रहे हैं कि पुत्रां पुत्र देवकी के जो पुत्र हैं उनको मैं तुमको समर्पित कर दूंगा यतस्ते जिन पुत्रों से तुमको भय है ऐसे पुत्रों को मैं तुमको समर्पित कर दूंगा यतस्ते भयम उत्थित यथ क्योंकि इन पुत्रों से तुमको भय उत्पन्न हुआ है इसलिए इन पुत्रों को तुमको समर्पित कर दूंगा परंतु सरस्वती जी बीच में आकर के बसदेव जी के वचनों की वो बदल देती और रक्षा कर देती है उन पुत्रों को समर्पित कर दूंगा जिन पुत्रों से तुमको भय नहीं है जिन दो पुत्रों से भय है उन रामकृष्ण को ही समर्पित नहीं करूंगा ये सरस्वती जी ने अर्थ कर दिया तो यहाँ बसदेव जी झूठ बोल रहे हैं बसदेव जी पहले से ही विचार किए हुए हैं कि भले छह पुत्र मरते हैं तो मर जाएं, कोई चिंता नहीं पंत दो पुत्रों को बचा लूंगा जी कृष्ण प्रेम में झूठ बोल रहे हैं और कंस से झूठी प्रतिज्ञा कर रहे हैं। अभी हम जिनसे तुमको भय नहीं हैं, उन पुत्रों को छोड़ करके अन्य पुत्रों को समर्पित कर दूंगा ये बात छल बसदेव जी कर रहे हैं ये कहीं न कहीं भीतर भीतर बसदेव जी का ये बाल है वाणी का छल कर रहे तो यहां पर कृष्ण प्रीति के कारण बसदेव जी का झूठ बोलना यह भी उचित तो झूठ ही सत्य हो गया माने कंस को ईप्सित पुत्र प्रदान नहीं करूंगा दो जो पुत्र हैं जिनको कर्ण चाहता है उनको भी प्रदान नहीं करूंगा इसी प्रकार देव भी झूठ बोल लें रही दीना हत सुमर सिमंदाया अन्न में चरमान प्रजान श्री बसदेव जी नंद वासुदेव कृष्ण को लेकर के ब्रिज में आए पहले चतुर्वेदी रूप थे कृष्ण का आविर्भाव हुआ चतुर्वेदी में देव की बसदेव ने स्तुति की श्री कृष्ण ने ये कहा कि यदि कंस से भयभीत हो रहे हो तो मुझे गोकुल ले जाओ और वहां नंद की जो कन्या है उस कन्या को तुम मुझे प्रदान कर दो तुम कंस, कर कंस को प्रदान कर दे यहाँ पर कंस को प्रदान कर दे ऐसा कहकर के ठाकुर जी पित्रों को सद्या भगवत प्राकृत शिशु माता पिता के देखते देखते अपने प्रकृत रूप में स्थित हो गए प्राकृत का मतलब है कि कृष्ण का जो अपना स्वरूप है वो निज स्वरूप में स्थित हो गए प्राकृत का मतलब कोई माइक पुत्र हो गए सो नहीं प्राकृत प्रकृति से बने हुए नहीं प्राकृत का मतलब है मूल और कृष्ण का मूल क्या है नराकृत श्यामल सुषी यशोदा स्तमंद पर ब्रह्मणी कृष्ण शब्द कृष्ण का वास्तविक जो अर्थ है वे हैं, वे हैं। तो श्री कृष्ण नाकृति धारण करके विराजमान हो गए प्राकृतिक रूप में अपने मूल रूप में कृष्ण अवस्थित हो गए बाल बन गए अब बस जी श्री कृष्ण को लेकर के कृष्ण के प्रभाव से सारे दरवाजे खुल गए बस जी कृष्ण को लेकर के यमुना जी पार भी कर ली और आए तो योग जिस समय श्री कृष्ण का जन्म हुआ उस समय में भी जन्म हुआ अब ये समझना चाहिए इसमें एक रहस्य कि जिस समय मथुरा में जन्म हुआ उसी क्षण श्री यशोदा जी में भी नंदलाल का जन्म हुआ कृष्ण का जन्म हुआ उधर वासुदेव कृष्ण और इधर यशोद दोनों का देवकी और यशोदा दोनों में एक समय जन्म हुआ ये हरिवंश पुराण में वर्णन किया गया कि यशोदा देवकी ने समम शिशु अजाय तो। यशोदा देवकी चाहिए वो समम शिशु अजाय तो। यशोदा देवकी ने एक काल में पुत्र उत्पन्न किया अविधर नंदलाल का जन्म हो गया है परंतु ब्रिजवासियों ने जाना नहीं है कि लाला हुआ है कि नाम अभी बालक के लिंग को किसी ने नहीं पहचाना और श्री कृष्ण के जन्म के बाद फिर श्री योग माया के जन्म का प्रकरण उपस्थित हुआ योग माया का माने यशोदा जी में एक जुड़वा बालक का जन्म हुआ प्रिंस तो इसका जन्म हुआ तो कृष्ण का जन्म तो हो गया उसके बाद में जब योगमाया का जन्म हो रहा है जुड़वा भावक का जन्म हो रहा है बालिका का जन्म हो रहा है उस समय सारे ब्रजवासी योग निद्रा में सोने लगे और अभी वे पूरी तरह से पहचान नहीं पाई इधर बसदेव जी देवकी जी स्तुति कर चुके हैं और स्तुति करने के बाद में भगुव प्राकत शिशु पांच सात मिनट में स्तुति की और स्तुति करने के बाद में भगवत प्राकत शिशु श्री कृष्ण देखते देखते ही प्राकृत बालक बन गए नंद न बन गए और श्री बस्कर जी कृष्ण के आदेश से जैसे ही कृष्ण को लेकर के अपनी हथकड़ी बेड़ियों को जरा सक खोला हथकड़ी बेड़ी सब खुल गई जैसे ही बालक को लेकर के चले चिंता कर रहे हैं दरवाजे तो सारे बंद हैं किसको जगाऊं, पहला लग रहा है और किसी को जगाया तो मुझे भी पकड़ लेंगे और मेरे कुटुम्ब को भी पकड़ लेंगे फिर मन विचार किया इनको जाना होगा तो अपने आप व्यवस्था करेंगे सो जी जो योग माया का जन्म योग माया का उपक्रम हुआ था उस समय ब्रिवासी नींद में आ गए थे अभी पूरी तरह सोए नहीं है यशोला नंद पत्नी चौथ जातम परम्जियो तो न केवल लिंग को नहीं पहचाना है लाला लाला है कि लाली परंतु कोई बालक का जन्म हुआ है इतना ज्ञान है अभी अर्ध ज्ञान है परंतु जैसे ही योग माया का जन्म हुआ वैसे ही सारे पास सो गए उधर योग माया का जन्म हुआ और इधर योग माया के प्रभाव से जितने भी द्वार हैं वे खुल करोग so, माया अजन नंद जाया शुद्ध जी कर रहे हैं कि योग माया के जन्म होते ही मथुरा के सारे लोग भी सो गए और ब्रिज के सारे लोग भी सो गए कंस के जो पहरेदार थे वे पहरेदार भी कारागार में सो गए अच्छा नगर में भी जो पहरा लग रहा था वो भी सो गया पांच नगर में से पहरा पहले ही यमुना के किनारे से हटा दिया गया था क्योंकि यमुना में इतनी ऊंची ऊंची लहर आ रही थी पहने दरों ने विचार किया कि इतनी लहर में तो कोई पार कर ही नहीं सकता है इसलिए यहाँ पर पहने की कोई जरूरत नहीं तो औे नगर में तो पहरा था पर यमुना के किनारे कोई पहरा नहीं थे अब बसदेव जी मन में विचार करें वहा आश्चर्य है पूरा नगर ऐसा सो है कोई देख ही नहीं रहा मुझे केवाड़ अपने आप खुल गए द्वार अपने आप सांका कुंडा सब खुल गए पहले पहरेदास सारी सो रहे हैं कितने में वर्षा होने लग वर्षा को बचाने के लिए शेष भगवान फल का छप्पा कर लगा करके आ रहे हैं बस्ते की मन में विचार कर रहे हैं कि ये कैसी बदरिया है जो सब जगह बरस रही है और मेरे ऊपर एक भूखी नहीं पड़ ये भी आश्चर्य हो रहा है बस्तु पर बस्तर अभी कुछ निर्णय नहीं कर पा रहे हैं मन करें कोई ऐसी बदलियां मेरे ऊपर ऊपर चल रही है और मुझे बचा रही है। मेरे ऊपर चल रही है और चल रही है और मुझे बचा रही है ऐसा विचार करते हुए किनारे यमुना जी ने चले भी दे रास्ता भी दे दिया इधर ब्रिजवासी सो रहे श्री बसदेव जी ने उस समय यशोदा जी की शैया के ऊपर केवल दो तो बालकों को थे तो दो बालक परंतु तो देखा केवल एक, बाले। एक बाले है, एक बाल बालिका को दिखाए कन्या को देखा और जैसे ही वासुदेव कृष्ण को शैया के ऊपर सोलाया वहां पर पहले से नंदन दराजमान थे तो नंदन में वासुदेव कृष्ण मिल गए एक इसकी तीन पद्धति है श्री गोपाल चंदू में जी गोस्वामी जी की कि मथुरा में जब देवकी जी स्तुति कर रही थी और प्रार्थना कर रही थी विश्वात्म अलौकिक कर दो आप अपने अलौकिक रूप को छिपा लो और चतुर्वी रूप में दर्शन मत दो मुझे दुवीय रूप में दर्शन दो ये प्रार्थना सुनकर के श्री योग माया ही नंदन नंदन कृष्ण को मथुरा में प्रकट करा देती है ले आती कृष्ण कृष्ण में गए नन नन मिल गए, एक के। में एक नहीं, नहीं आए मथुरा की जेल में ही की जेल में ही कृष्ण प्रकट हो गए और कृष्ण में बासुदेव कृष्ण मिल गए नंदनंदन में बासदेव कृष्ण मिल गए एक स्थिति दूसरा कहीं रसको ने एक वर्णन किया है कि जिस समय कृष्ण को लेकर के वासदेव कृष्ण को लेकर के चल रहे हैं द्रिविज कृष्ण को लेकर के बसने भी जा रहे हैं वर्षा हो रही थी सर्दी में फिसलनी हो रही थी जो फिसलनी थी तो बसदेव जी का पैर फिसला और बसदेव जी गिरे और गिरने से नंद नंदन नं जैसे ही उनके हाथ से छूटे वहां पर नंदन नंदन नं नं कृष्ण प्रकट हो गए बासुदेव कृष्ण उनके हाथ से छूटे और बासुदेव कृष्ण नंद नं नं में जाकर के मिल गए बोले अरे कहा लाला कहा लाला कहा ला ला, उठा लिया तुरंत तो, तो गिरे तो थे वासुदेव कृष्ण और उठा लिया है उन्होंने नंदन कृष्ण नंदन कृष्ण में ही वासुदेव कृष्ण दूसरी स्थिति एक तीसरी स्थिति नंद भवन में पहुंच गए और वहां पर नंद भवन में यशोदा जी की शैया के ऊपर है तो दो बालक एक लाला एक लाली पांच वसुदेव जी केवल लाली को देख रहे हैं बसदेव जी ने अपने वासुदेव कृष्ण को जैसे ही शैया पर सुलाया शैया पर पहले ही नंद नंदन कृष्णमान थे नन्न नंदन कृष्ण में अंशु को वासुदेव कृष्ण अंशी में समा गए बिल्कुल अब श्री बसनेव जी मन मंत्र विचार कर रहे हैं कि लोग मैंने अपने कृष्ण को सुरक्षित कर दिया बाल को बचा दिया अब कर्ज मुझे पकड़ेगा तो सही चोड़ेगा तो नहीं कहेगा तुमने आठवे गर्भ की चोरी की है और अष्टम गर्भ की है आठवें गर्भ की चोरी के दंड में वो मुझे मृत्यु दंड देना देता है देख देता मेरे बाल मुकुंद सुरक्षित हो जाने चाहिए उनको मैंने सुरक्षित कर दिया अब यदि वो मुझे मारता है तो पूछेगा का, का उत्पन्न हुआ गया हमने तो चोरी, तो तो चोरी की है पर बताएंगे नहीं चाहे तुम मेरा गला काट दो मैं बताऊंगा नहीं कहा है वो बालक कहाँ गया कह दूंगा कोई बहाना बना दूंगा उड़ गया हवा में उड़ गया कहीं उड़ गया कोई भूत आया बोले गया कोई न कोई बहाना बना दूंगा, कोई अलौकिक घटना हुई है बालक का जन्म हुआ और बालक नहीं मिला कुछ तो कुछ बहाना बना लूंगा कर्श मानेगा नहीं और कर्श मुझे दंड देगा, देगाट मिलने वाला है मुझे प्राण मिलने वाला है मिलता है मिल जाए कोई चिंता नहीं फिर बसवें जी मन में विचार किया कि ये जो बालिका है इस बालक को यदि में ले जाता हूं तो चार जने मुझे बड़ा गाली देंगे के बसने बाद धोखेबाज निकला जिसने अपने पुत्र को तो सुरक्षित कर लिया और अपने मित्र की पुत्री को मृत्यु के हाथ में कंस के हाथ में गिब दिया ये उचित नहीं होगा मैं ऐसा नहीं करूंगा ठीक है कंस मारेगा तो मारगा बचने का एक उपाय है कि मैं संतान का बिनमय कर दूं अपने लड़के को यहां दे दूं और मित्र की लड़की जो है की लड़की उस लड़की को कंस के हाथ में दे दूं उचित नहीं होगा मैं धर्मात्मा हूं और ऐसा नहीं करूंगा कि अपने मित्र की पुत्री को मरवा दूं इतना काम इतना निस्वशता का काम क्रूरता का काम क्रूल की बड़ी मैं करूंगा इसे सदेव जी दो कदम पीछे सरके लौटने के लिए सो ही भसदेव जी के मन में एक विचार अरे कहा लौट करके जा रहा है ये जो लड़की है यशोदा की सैया के ऊपर ये लड़की योग माया नहीं है ये तो योग माया की एक छाया है ये त्रिगुणात्मक माया है और रसकों की ये रीति रही है कि वे कृष्ण लीला का आस्वादन करने के लिए त्रिगुणात्म का माया का त्याग करते हैं माया का त्याग करने पर ही कृष्ण लीला की स्पूर्ति होती है उनको सबको दर्शन होता है लीला में प्रवेश की प्राप्ति माया का त्याग करने पर ही होता है इसलिए सारे संतगण माया का त्याग करके फिर लीला का दर्शन करते हैं इसलिए यदि मैं इस बालिका को ले जाता हूं तो बालका को ले जाने पर कोई भी गलती नहीं करूंगा ये बालका जो माया है ही नहीं ये तो त्रिणत्म का माया है जिसका त्याग ही किया जाना चाहिए इसलिए कंस इस कंस को को इसे मैं दे और कंस इसे मार भी दे तब भी मेरे ऊपर कोई आरोप आने वाला नहीं है कोई भी मुझे शास्त्र में और इतिहास में कोई भी ये दोष नहीं देगा कि यह बसने बड़ा धोखेबाही निकला जिसने अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए अपने मित्र की पुत्री को मित्र की संतान को मरवा दिया और धोखे से भिन्न करके ले मैं कोई गलती नहीं करा। पर कह कर रहा हूं ऐसा कहकर कि बस्व जी ने पट्ट उस बालका को उठा लिया जान गई कि यह बालिका त्रिकुणात्म का माया देती है ये योग माया नहीं है लीला का समान करने वाली नहीं है यह तो त्रिवनात्म का मायादेव जी जैसे ही पहुंचे श्री योग माया के प्रभाव से सारे द्वार योग बंद हो गए हथकड़ी बेढ़ी जरासी पहनी, खटखट करके हथकड़ी बेढ़ी योगित जुड़ गई जब तक वो पहन करके नहीं बैठे तब तक तो वो बाल का रही चुप और जैसे ही वो पहन करके बैठे वो बाल का चिल करके चिल्ला ला करके रो कंस के पहले दार जा कंस को कंस तो फड़ा करके उठा हाथ में नंगी तलवार लेकर के बाल बिखरे हुए हैं और ये जो देवकी को मारने के लिए उस अपने शत्रु को क्या आत्मा संतान उत्पन्न हो गई है देवकी के ये जो मारने के लिए दौड़ा है आया है जो चौखट है वो है नीचे दरवाजा छोटा है डेहरी ऊंची है जो गया पहले तो चौखट से माता पूरा बुरा विचार करके जाएगा तो ऐसा ही होगा देवकी जी उस समय देखिए झूठ बोल रही है देखिए जहां पर असत्य ही सत्य है उसको दिखा रही हैं इतनी घटना में अब यहाँ पर ये प्रसंग आया देवकी जी कह रही है कि भैया देख किसी से कह रही हे भाई भैया मैं तेरी छोटी बहन मेरे साथ में ऐसा मत कर ते करजा दीना मैं दीन हूं हत सुप रहो हाय मेरे छह पुत्र तो तूने अपने हाथ से मारे सातवा पुत्र श्राव हो गया मेरे पास में कोई संतान नहीं है मेरे सारे पुत्र मर गए मैं निसंतान हूं तो हतपुत्रा जिसके पुत्र मर गए मेरे ऊपर थोड़ी दया कर दातु मारा सिंह और प्रभो तू मेरा राजा है मैं तेरी छोटी बहन हूं दीन हूं उस पर भी दीनता का एक कारण और कि मेरे पुत्र मारे गए हैं और प्रभो तू मेरा शासक है मैं तेरी शरणागत हूँ बंदाया मैं बंद रोगी हूं इसमें रुग्णा हूं संत प्रसूता होकर के विराजमान हूं रोगणी रुगणा होकर के भी विराजमान हूँ प्रसूता होकर के विराजमान हूं अंग हे भैया अंग अरे हृदय भाई बहन में अंतर नहीं होता है अरे अंग मान चरमान प्रजा मेरी इसे चरम प्रजा को अंतिम प्रजा को तू छोड़ दे इसके बाद में मेरे को संतान होने वाली नहीं है शास्त्रों ने कह दिया आठ पुत्र होंगे आकाशवाणी ने कह दिया है तो चरण प्रजा अंतिम प्रजा है इस अंतिम प्रजा को तू छोड़ दे छोड़ देता मुझे होगी नहीं क्योंकि आकाशवाणी ने कही है कि आठवीं संतान आठ संतान होंगी और आठवीं संतान कल को मारने वाली होगी तो चरण प्रजा ये अंतिम प्रजा है सुभद्रा जी तो श्री रोहिणी जी में उत्पन्न देवकी का तो ये आठवीं आठवीं अंतिम प्रजा है तो हैं कि आपको ये आगे की संभावना भी नहीं है इसलिए मुझे छोड़ दे छोड़ ऐसे जिससे मैं प्रार्थना की यहां पर चरमान प्रजाम कहना साफ साफ सफेद झूठ व्हाइट लाइफ चरमान प्रजाम क्योंकि ये संतान इनकी है ही नहीं ये तो अपनी संतान को सुरक्षित करेंगे पहले ही नंद के पास में छोड़े आई। बस आए बस भिजवा दिया आए उन्होंने तो ये जो संतान है वो संतान इनकी है ही नहीं परंतु कृष्ण प्रेम की कारण कृष्ण की सुरक्षा करने के कारण यहां पर लीला में झूठ सरासर धासर बोला जा रहा देवकी जी कंस के, के सामने झूठ बोल रही है अंगमान शर्मान प्रजा ये मेरी अंतिम जो प्रजा है इसको संतान को तू छोड़ दे छोड़ तो यहां पर बत्सलो व्यत श्री कृष्ण के प्रति देवकी जी में जो बासन प्रीति है उस बासन प्रीति के कारण झूठ बोला जा रहा है और झूठ ही सत्य हो गया तो इस प्रेम नगर की एक विशेषता हुई कि यहां झूठ ही सत्य है यथावा दत्वाभित तो स्वस्थता में स्वयं कंसायधर्जित कृष्णा नक दुम अहो बहु सत्यम असत्य साधना यहाँ पर एक दूसरी बात कह रहे हैं कि शास्त्र में कहा आ गया श्रीमधाम के वचन हैं दस एक सत्तावन के दत्वाद स्वस्थुता में स्वयं निशंस कंसाय बसदेव जी ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं अपने पुत्रों को कृष्ण को कंस को जो प्रणाम कर रहा हूँ मारने के लिए कंस जी छोड़ेगा नहीं कंस बड़ा विशंस है और वो मेरे पुत्रों को मार देगा परंतु तो फिर भी बसदेव जी ने अपने बिचारे उन पुत्रों को मरने के लिए कंस से क्यों वचन दे दिया कि मैं अपने पुत्रों को समर्पित करूंगा कोई यह आक्षेप तो भजन जी को लगा सकता है कि बिचारे जिन पुत्रों का अभी कहीं अस्तित्व ही नहीं है जो कभी जन्म ही नहीं है आप जन्मेंगे अब क्या पता क्या हो क्या नहीं हो उन पुत्रों को समर्पित कर दूंगा तो बिचारे जिन पुत्रों का जन्म भी नहीं हुआ उनको मरने के लिए पहले से ही प्रतिज्ञा करा लेना यह कहां से उचित बात है इसका समाधान वैष्णव आचार्य संगीता वे शुद्ध हृदय रूप होकर के विराजमान हैं बसदेव जी इसलिए बसदेव जी ये जान रहे हैं कि ये छत्र कौन है छ छह इच्छाएं, शब्द स्पर्श रूप रस कंध और घर मेरा है, या ममता। तो पांच विषयों की इच्छाएं और छठी घर या देह की इच्छा मेरा देह बना रहे कई बार ऐसा होता है कि किसी एक इच्छा के क्या करने के लिए भी व्यक्ति तैयार हो जाता है शरीर बना रहे भाई यदि एक आँख में किसी के या किसी की जीव में किसी के कोई रोग हो, हो जाए तो वो कहता है कान में रोग हो जाए आंख में रोग हो जाए वो कहता है आंख निकालो तो रूप का त्याग करने के लिए तैयार हो गया वो व्यक्ति कोई कान से सुनाई नहीं दे रहा है कोई बात नहीं निकाल दो कान फूट फूट गया है फूट गया है। शरीर तो बच रहा है तो छठी जो ऐषण है वो छठी है शरीर की ग्रा, शरीर। तो गंदे, इनकी इच्छाएं और छठी है ग्रहेश्वर माने अपने शरीर की या घर में आ सकती है तो शब्द स्पर्श हु प्लस गंध इन पांच आसक्तियों को छठी ये घर की आसक्ति इन छह आसक्तियों को यही ही के छह पुत्र हैं जिन छह पुत्रों का त्याग करने पर फिर शुद्ध प्रेमा भक्ति के रूप में श्री बलदाऊजी उत्पन्न होंगे सेवा भक्ति के रूप में श्री बलदाऊजी का जन्म होगा बलदाऊजी सेवा मुक्ति और फिर सातवें श्री आठवें श्री कृष्ण उत्पन्न होंगे देवकी जी के आठ पुत्रों का रास तो जी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं तो उसी का शीर्ष जी वर्णन कर रहे हैं कि स्वयं अपने हाथ से जी ने कंस को अपने पुत्रों को देने का विचार किया विशेष कंस को और उन्होंने जो अर्जेतम उन्होंने जो असत्य साधन को अपनाया माने झूठ बोलना चाहूंगा दो पुत्रों को नहीं दिया तो जो असत्य साधन अपनाया यत यत असत्य साधन उन्होंने जो अपनायानक आनक धुंधवी कृष्ण में आसत्य होने के कारण ही आनक धुंधवी ने इन साधनों को अपनाया था अहो बबू बबू सत्यम वो असत्य साधन भी बसदेव जी के लिए सत्य हो गया तो कृष्ण की रक्षा करने के लिए झूठ बोल कह रहे रहे हैं हैं कह पुत्रों को समर्पित तो नहीं किया दो पुत्रों को कहीं बचा लिया राम कृष्ण दोनों पुत्रों को कहीं बचा लिया तो बसदेव जी का झूठ बोलना भी सत्य का साधन हो गया ये प्रमाण हो गया इस प्रेम नगर में असत्य भी सत्य हो जाता है अब इसी तरह से आगे कह रही एक नुकुंज की घटना का वर्णन कर रहे हैं श्री रसको जी और रसको जी की अपनी एक ब्रजभाषा की कविता तो उस ब्रजभाषा की कविता का संस्कृत के साथ में प्रयोग करते हुए उदाहरण में प्रस्तुत कर रहे कि राधे मैं हूं मोहित सूत्रे जो मैं दिन तो ही सामा दीसी मंजिल मूगा गुंजा मालतीसी लालसी यहां पर दोनों को मिला करके कहीं कहा गया मन हुआ ये था घटना ये है कि श्री राधिका कृष्ण मिलन के लिए अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो रही थी। उस समय श्री राधिका ने कि प्राणों की रक्षा करने के लिए श्री विशाखा जी कृष्ण के पास में गई और श्री कृष्ण ने उस समय श्री राधिका के प्राणों की रक्षा करने के लिए अपनी बड़ी सुंदर मोती की एक माला श्री राधा रानी के पास में स्मृति चिन्ह के रूप में भिजवाई कि मैं आ रहा हूं इसके प्रमाण के रूप में आश्वासन देने के लिए आश्वासन की एक माला श्री विशाखा के माध्यम से राधिका के पास में भिजवाई जिस समय श्री विशाखा जी राधिका के हाथ में वो मोदी की माला दे रही थी संयोग से उसी समय चंद्रावली जी की कोई सखी वहां पे आ गई अब विशाखा बड़ी चक्कर में पड़ गई पूछेगी कहां से माला आई कौन सी माला है क्या है तो सारी कोल खुल जाएगी मैं श्री राधिका का अभिसार कराना चाहती हूं कृष्ण के कुंज में कृष्ण ने जो संकेत कुंज बताई है तो संकेत में मैं राधिका का हूं। और यदि ये बात की सखी को को पता लग गई तो वो बीच में भरा करके भैका करके कृष्ण श्री की में ले जाएगी उस समय श्री विशाखा झूठ बोल रही अब देखिए झूठ ही सत्य है कृष्ण मिलन कराने की सत्यता के लिए उद्देश्य से राजा श्री राधिका की सखी राधिका से झूठ बोल रही है राधिका भी सब समझ रही है श्री विशाखा भी समझा रही है परंतु तो कहीं पद्मा नहीं समझने ले शैत्या नहीं समझ नहीं। नहीं ले चंद्रावली की सखी नहीं समझ ले इसलिए श्री विशाखा झूठ बोल रही है और विशाखा झूठ बोलते हुए कह रही है कि अरे सखी तू ये क्यों कह रही है कि ये वो माला नहीं है अरे राधे मैं हूं मोहित अरे मैं भी मोहित हो गई थी क्यों कि थी तो थी मोती की माला पंत मोती की माला तेरी लाल लाल हथेली के ऊपर हथेली का रंग होता है लाल तो तेरी हथेली के ऊपर जिसे मैं मोती की माला रखी हथेली के रंग के कारण वो माला लाल रंग की दिख रही है राधिका कह रही है कि मेरी माला मुझे दे जैसे कहीं नहीं, झगड़ा हो रहा है दो सखियों के बीच में कि मैंने मोती की माला दी थी, तू ये मूंगा की माला मुझे लाल दिख रही है ये वो ही माला है अभी सखी जो तुमने दी थी वही माला में तुझे लौटा रही हूं कहने का तो ये मत समझ कि मैंने कोई माला बदल लिया है तू झगड़ा जो मेरे साथ में कर रही है कि मैंने जो माला दी थी ये माला बहुत तो नहीं है ऐसा नहीं है ये वही माला है जो माला मैंने तुझे दी थी ये वही माला उसी को राधे मैं हूं मोहिता एक बार तो मैं भी तेरे हाँ। मैंने जैसे ही इस मोती की माला को तेरी हथेली हाँ, के ऊपर रखा था और इस माला का रंग जब मैंने लाल देखा तो तो मैं भी मोहित हो गई तो हैं ये ये क्या जादू हुआ मैंने तो मोती की माला माला रखी है और ये की माला कैसे दिख रही है मैंने सफेद माला रखी थी ऐसा क्यों हो रहा है तो राधे मैं हूं मोहित था मैं मोहित हूं खुद भी मोहित हो गई थी क्योंकि तो कोई सूत्र सूत्र में पोकर के जिस मोती की माला को मैं दीनी तो मैंने तुझे दी थी स्वा मौतिक वो मोती की जो माला थी आज दीसी वह लाल सी दिख रही है वह आज मूगा जैसी दिख रही है मूगा होता है लाल रंग का और मोती होता है सफेद रंग का वो लाल रंग की दिख रही है मंज मूगा दृष्टा मंज मूगा मही सी वो दिख रही है गुंजमाला मालासी लालसी, सी, लाल सी। माला के समान लाल जैसी दिख रही है यहां हिंदी और संस्कृत दोनों को मिला करके श्री विशाखाजी बोल रही है तो आ, इसी बात को कहीं रसी चंद्र ने कहा कि एक कविता में आ गया कि ले मोती कर में करत मूंगा को मोल अली सखी मोती को हाथ में रख कर के और तू मूंगा का मोल क्यों कर रही है इसको इसका दाम मोती का दाम होना चाहिए इसको मूंगा का दाम रखकर ये जो मूंगा जैसा दिख रहा है ये तेरी हथेली की ललोई के कारण ये मूंगा रंग दिख रहा है ये मूंगा है नहीं तो लोती कर मैं करा को मोल मोती को हाथ में लेकर के मूंगा का मोल कर रही है ये उचित नहीं है यहां पर बोल रहे तो ये इस विशाखा की बड़ी चतुराई थी कि हमारी आपस में जो जो एक योजना है गोपनीय राधिका को श्री कृष्ण की संकेत कुंज में ले जाने की वो योजना है वो योजना कहीं लीक आउट नहीं हो जाए चन्नावली की सखी को पता नहीं लग जाए या चंद्रावली की सखी को पता लग गया तो वो इस योजना में कहीं बीच में बाधा डाल करके कहीं हमारी पूरी स्कीम को डिस्टर्ब नहीं कर दे इसलिए तुरंत बात बदलते हुए कह रही है कि अरे सखी ये वो माला है जो तूने मुझे दी थी इसको तू मूंगा की माला मत समझ इसको तू गुंजा की माला मत समझ ये तो तेरी हथेली के रंग के कारण यह लाल रंग की दिख रही है ऐसा कहकर के भ्रमित कर कर दिया, कर दिया कंफ्यूज श्री हाँ, इन सखियों करके आपस में कोई मोती की माला को लेकर के कोई बातचीत हो रही है जो भीतर की गंभीर बात थी कृष्ण के साथ में अवसार करने की उस बात को छिपा लिया गया तो ये अपूर्व मधुर जो बात है बात बात सखी जो है उसकी बात विधक्ता यहां पर प्रकट हो रही है तो काची अद्भुतम दृश्वा ऐसी अद्भुत सी देख करके वह विमोहित हो रही तो मैं हूं राधे मोहिता कोई सूत्रे जो दीनी दीसी गुंजा मालसी लालसी वह ऐसी गुंजा माल की लाल जैसी दिख रही है इसी प्रकार आगे कह रहे हैं तो ये मधुर रति के गर्भित सक्ष मधुर मतलब प्रीति में जो सक्ष पीती है इसके कारण झूठ बोली जा रही है स्नेहा सुषमाधीनावीना सुधाकर भगन भवत्या इसी प्रकार कभी श्री प्रिया जी मान धारण करके बैठी एक दूसरे वर्धन जाते प्रिया कभी मान धारण करके बैठी सखी मना रही है पर प्रिया मान नहीं छोड़ प्रिया का दृणमान राधा ने दृणमान धारण करके बैठी है मान छोड़नी नहीं तो राधिका के मान को छुड़ाने के लिए उस समय सखी एक खेल खेलती एक ट्रिक खेलती है वो कह रही है कि तू मांग मांग मांग मांग धारण धारण करके बैठी है है बहुत देर से से का का का कर रही है। ले अब फल भोग के को इतना भी कि तू मेरे कहने तूने मांग नहीं छोड़ा और मांग धारण करके बैठी रही ले अब उसके फल को भोगने के लिए तैयार हो तो जाए भोग उसका फल आकर बात सुन ले मेरी बात पहले बाप मान धारण करके बैठिए ये सखी को डांटती हुई श्री ललता जी कह रही है बाप मान धारण करके बैठिए मेरी बात नहीं माननी ओर तो से श्री कृष्ण को मनाने के लिए गई पर कृष्ण ने क्या उत्तर दिया उसको भी कान खोल के सुन ले मैं तब से कह रही थी मान छोड़ दे छोड़ दे तूने माना नहीं ऐठ धारण करके मान धारण करके बैठी अब सुन ले कृष्ण का क्या उत्तर आया मैं अभी अभी कृष्ण के पास से होकर के आई हूं और प्यारे ने ये उत्तर दिया है तु ही अकेली मेरी प्रेम का नहीं है कृष्ण का ये उत्तर है अठा दिखा दे सीटा दिखाते हुए कह रहे हैं कि कृष्ण का ये उत्तर है कि ब्रिज में स्नेहान बुधि नाम सुषमा निधि नाम स्नेह की समुद्र और शोभा की निधि न जाने कितनी मेरी प्रियाएं हैं। उन प्रियाओं को बिहाय मैं कैसे छोड़ करके तुम्हारी उस कठोरा सखी के पास में आ सकता हूं इसलिए अभी नहीं आऊंगा फिर जब फुर्सत मिलेगी तब देखी जाएगी कृष्ण ने ये तकाशा जवाब तुझे दे दिया है अब बोलती क्या करेगी इसलिए मैं अभी भी कह रही हूं मैं किसी तरह से कृष्ण को रोक करके आई हूं तू मान त्याग कर दे तो जल्दी से चल तो ये सखी शाम दाम भेद किसी भी किसी प्रकार से अपनी प्यारी सखी को कृष्ण से मिलाना चाहती तो यहां पर कृष्ण ने झूठ बोलती हुई कह कृष्ण ने ऐसे वचन कहे नहीं थे परंतु तो राधिका का मान छाने के लिए वो कह रही है कि स्नेहाम स्नेहा कृष्ण ने कहा है कि इस बुद्धि में स्नेह की समुद्र निधि नाम सौंदर्य की निधि ऐसी हजारों सखिया हैं हजारों मेरी प्रेसियां हैं उनको विहय के हम विनयावधि नाम जो विनय की अवधि के घर हैं अर्थात जो परम भिन्न शीला भी है ऐसी विनम्र शीला शुशीला गोपियों को छोड़ करके क्यों अरे विशाखा मैं तेरी सखी उस राधिका कठोर ठोर चित्ता उस राधिका के पास में क्यों आने लगा मैं नहीं आता हूं इसलिए अब देखती रहे और कर पास उसका फल भोग ये कह रही है सुधा कला से श्री कृष्ण ने मुझसे कहा के हे सुधाकर के समान मुखवाली बत तेरी सखी तो बहुत ज्यादा मान धारण करने वाली है नहीं वो प्यासे। मुझे नहीं आना है तेरी ऐसी कठिन कठोर चित्त वाली सखी के पास में भवनम भवत्या हमें तुम्हारे भवन में नहीं जाना कृष्ण ने ये टका जैसा जवाब दे दिया है इस टके से जवाब को सुनकर के अब बोल क्या करेगी ये सुनते श्री राधा एकदम हो हो प्यारे, अरे मिलाए मिलाए दे, दे, प्यारे से मुझे और वो जो था, ये सुनते ही एकदम प्यार समाप्त तो गया, लाल, लाल जय, ऐसे ही अंत में एक दृष्टांत दे रहे हैं कांतम कांते ही करते, मध्यम हरियम हरे कृष्ण किम नहीं कंटस्थ महेंद्र मणि नाय का यहां पर कांत कांते मदियम हृदयम हर श्री माननी राधिका कह रही हैं कि अभी सखी कांत कांत कुर्ते मदियम हृदय हर कृष्ण हकीम महेंद्र मणि नायिक मैंने जो इंद्र मणि धारण कर रखी है सखी ने कहा अरे सखी श्री कृष्ण ही तेरे हृदय के हार हैं कृष्ण परम प्यारे हैं वे ही तेरे हृदय के हार हैं उन कृष्ण रूपी हार को तू तो अपने कंठ में क्यों नहीं धारण करती है अरे मान जा कृष्ण से मिल ले चल चल प्यारे तेरी प्रतीक्षा देख रहे हैं शाम सुंदर तेरी प्रतीक्षा देख रहे हैं शाम सुंदर से मिल शाम ही तेरे गले का हार बनेंगे। का हार बनेंगे तू प्यारे अपने का बना ये ने कहा अब इसके उत्तर में माननी नायिका कह रही है झूठ बोलती हुई घरे में तो उत्सुक है शाम सुंदर से मिलने के लिए श्री विश्वाद है दिखाने के लिए कह रही है कि अभी सखी कंठस्थो महेंद्र मणि नायका मैंने गले में जो इंद्र नीलमणि को धारण कर रखा है महेंद्र मणि नीलम जो मैंने गले में धारण कर रखी है नायिका माने उसका श्रृंगार मैंने जो नीलम को अपने कंठ में धारण कर रखा है प्रिया जी के श्रृंगारों में नीलम भी एक महत्वपूर्ण है यद्यप बहुत सारी श्रृंगार धारण करती हैं पर उनके बीच में जड़ाव में नीलम जरूर होता है तो वो की याद दिलाता है तो श्री जो हैं, वो कह रही हैं सखी कंठस्था महेंद्र मणि मैंने अपने गले में जो इंद्र नीलमणि धारण कर रखी है वह नायक वह मेरा आभूषण है और वह ंता माने वहां मणि जो परम सुंदर है वह करते हैं वह अपनी क्रांति से मेरे बक्षस्थल की शोभा को बढ़ा रही है इसलिए मुझे कृष्ण से क्या प्रेम मुझे नहीं बोलना है कृष्ण से जा कृष्ण को नहीं आप, कर, मैं नहीं बोलूंगी कृष्ण से मैं कृष्ण से नहीं बोलूंगी ऐसे माननी माननी धारण ये झूठ तो बोल रही है कि मुझे कृष्ण से नहीं बोलना है कृष्ण कि हमको कृष्ण से क्या करना मेरे गले में मैंने जो नीलमणि धारण कर रखी है वह कांत्या माने अपनी कांती से कांता हृदय हृदय हरित वह अपनी मणि से मेरे हृदय को शोभित कर रहा है हरित कर रही है तो मणि ये कांता शब्द जो है वो मणि का महेंद्र मणि का विशेषण है कि ये परम सुंदर मणि कांति माने अपनी कांति से मेरे हृदय को हरित कर कृष्ण कृष्ण किम हमें से क्या प्रयोजन क्योंकि मेरे लिए तो कंठ की मणि ही नायक है साफ साफ झूठ बात स्वयं चाह रही है कृष्ण से मिलना पर, पर दिखा रही है कि जैसे हमें उसकी आवश्यकता नहीं इसी तरह से कहा अब इसी तरह से कहीं ये कहा गया सत्यम कुछ फलम विद्या आत्मवृक्ष जीवती वृक्ष जीवत तन्न सन्न तम गुण कभी कभी सत्य रूप फल को प्राप्त करने के लिए असत्य का भी सेवन करना पड़ता है एक सिद्धांत है ये एक सिद्धांत है कि सत्य का रक्षा करने के लिए असत्य रूपी बीज और वृक्ष की रक्षा करनी चाहिए इसको यू समझते हैं कि होना तो ये चाहिए कि हमारा साध्य भी सत्य हो और हमारे साधन भी सत्य हो दोनों चीज सत्य होनी चाहिए सत्य साधन भी होना चाहिए सत्य ही लक्ष्य होना चाहिए परंतु तो कभी कभी ऐसा होता है कि सत्य साधन को प्राप्त करने के लिए असत्य असत्य सत्य फल को प्राप्त करने के लिए असत्य साधन अपना लिया जाता है। यूरोप में हुड नाम का एक धाम हुआ बड़ा प्रसिद्ध उसकी कहानियां रोबिनहुड की बहुत सारी कहानियां प्रसिद्ध है उस रोबिनहुट के विषय में कहीं प्रसिद्धि है कि वह जो अः धनवान लोग थे वो डाकू था धनवान लोगों को लूट लेता था परंतु उनका धन लेकर के वो गरीबों में बांट देता था तो उसका साधन जो है वो साधन तो wrong है वो डाकू डाका डालता था परंतु डाका डाल करके वह उस धन को बांट देता था गरीबों दूसरों के हित में बांट देता था तो उसका उद्देश्य सही था। ऐसी स्थिति में को भी भी के ऊपर बहुत सारी लिखी भारत में भी मानसिंह डाकू उसके विषय में ये बड़ा प्रसिद्ध था कि वो धनवानों के ऊपर तो डाका डालता था और गरीब लड़कियों की उनसे शादी कर देता था को शादी में वो धन गरीबों को बात देता तो उद्देश्य ठीक है तो उसके लिए गलत साधन वो भी निंदनीय नहीं होता इसी को कहीं श्री बल राजा के प्रसंग में भी यहाँ कहा गया कि होना चाहिए दोनों ही वस्तुएं परंतु तो कभी असत्य साधन को सत्य फल के लिए प्रयोग किया जा सकता ये तो, तो यहाँ पर श्री विशाखा जी जो असत्य बोल रही है टकाशा जवाब दे दिया है ये जो झूठ बोल रही है वो झूठ बोलना तत्त्वतः तो श्री राधिका से कृष्ण को मिलाना यही उसका एकमात्र लक्ष्य है यह इस पूरे प्रसंग के द्वारा दिखाया इसी के के द्वारा यहां पर प्रमाणित कर रहे हैं श्री भगवान ने श्री ने जब बामन भगवान को अपने सारे राज्य को देने का वचन दे दिया तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि ना ना ऐसा मत करो तू जानता नहीं है ये विष्णु है और तीन डगमे ये सारी पृथ्वी को तेरे सारे राज्य को लेकर के इंद्र को दे देंगे फिर तू क्या करेगा दो ढक नहीं है तेरा सारा राज्य ले लेंगे तीसरे ढग लिए तेरे पास में पृथ्वी बचेगी नहीं और ये तुझे भी बात लेंगे तो तू क्या करेगा बलराजा निरतर हो गए पंत बलराजा ने इच्छा ये है कि मैं कृष्ण को सर्व समर्पित कर दू पहचान गए की ये श्री नारायण जी मेरे पास में आएंगे शुक्राचार्य जी ने कह दिया ये विष्णु है परंतु श्री बलराज उस समय अपनी बात को रखने के लिए शुक्राचार्य से बोले गुरु जी सो तो ठीक है परंतु मैंने ब्राह्मण से कह दिया है कि मैं तीन पान पृथ्वी तुझे दूंगा तीन डाक पृथ्वी दूंगा अब बताओ कह दिया है अब क्या करूं झूठ कैसे बोलू कहता नहीं तो कह देता नहीं साहब बाद में देखेंगे कभी एक बार तो मैंने वचन दे दिया है अब तो केवल कंप्राइज करना बाकी है मैंने उनके साथ में जो वचन है वो वचन तो पहले ही दे दिया है कि मैं तीन पांच प्रति जो तुम मांगोगे वो तुमको दूंगा ये वचन तो मैं प्रतिशत पहले ही हो गया हूं अब बताओ मेरे सामने समस्या ये है कि बोल करके मैं असत्य कैसे बोलू ये एक समस्या है शुक्राचार्य जी ने इसका एक उत्तर दिया कई बृहदेद की जो शिखा एक ऋचा है उसके आधार पर कहा कि सत्यम पुष्प विद्या आत्मवृक्ष जीविता वृक्षे जीवित सूलमात्मना के असत्य है बीज असत्य से असत्य रूपी ही वृक्ष उत्पन्न हुआ असत्य भी से एक वृक्ष उत्पन्न हुआ और वृक्ष में सत्य रूप फल लगेगा माने पुण्य रूप फल लगेगा तो यह शरीर असत्य है अस कर्म के कारण हमको ये शरीर मिला है कर्म के फल के द्वारा इस शरीर के द्वारा हम जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म का जो फल है वो पुण्य फल होगा मैं दान करूंगा वो पुण्य फल मिलेगा तो बीज भी असत्य है बीज के बाद में जो वृक्ष है वो भी असत्य है क्योंकि न तो हम वृक्ष को खाएंगे न जड़ को खाएंगे जो बीज है उसकी न तो जड़ को खाया जाएगा न वृक्ष को खाया जाएगा परंतु वृक्ष में जो फल लगा है उस फल को खाया जाएगा इसलिए फल को खाने के लिए व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह जड़ को बचाए रखे और वो वृक्षों को भी बचाए रखे ऐसी स्थिति में राजा शरीर है वृक्ष झूठ है बीज तो झूठ को बचा के रख और शरीर को बचा के रख यदि शरीर बना रहा तो आगे भी तू पुण्य करेगा और पुण्य करके तुझे फल की प्राप्ति हो जाएगी इसीलिए तू यदि झूठ नाश कर दिया तो फिर आगे पुण्य कहां से करेगा इसलिए अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए अपनी आजीविका की रक्षा करने के लिए अपनी वृत्ति की रक्षा करने के लिए बलराजा तू इस ब्राह्मण से झूठ बोलते शुक्राचार्य जी ने कहा तो यहां पर शुक्राचार्य जी ने नीति की बात बिल्कुल सही कर रस की रीति भी ऐसी है कि रस की रीति में जो सत्य है उस फल को प्राप्त करने के लिए झूठ बोला जाता है और श्री विशाखा जी ने ऐसा ही किया झूठी झूठी बात बना करके कृष्ण नहीं आ रहे हैं कृष्ण नहीं आएंगे उन्होंने कहा हमारे लिए बहुत सी गोपियां हैं हम को तुम्हारी अभिमान्य सखी के पास में जाएं ऐसा कहकर कि जो झूठ बोल रहे हैं सत्यता वो झूठ प्रेम की रक्षा करने के लिए बोल रही है इसलिए इस वृंदावन की एक रीति हुई कि यहाँ असत्य भी सत्य हो जाता है ऐसे तो निरूपण क्या अब एक तीसरी कंट्रोवर्सी को आगे निरूपण करेंगे यहाँ दो कंट्रोवर्सी हो गई अधर्म ही धर्म है एक कंट्रोवर्सी थी दूसरी एक कंट्रोवर्सी थी कि असत्य ही सत्य हो जाता है अब तीसरी कंट्रोवर्सी दिखा रहे हैं कि अनाचार ही आचार माने किसी को झूठन खिलाना यह है अनाचार परंतु प्रेम में सारे सखा विश्व को खूब झूठन खिलाते यशोदा जी कन्हिया को खिलाने के पहले स्वयं गरम दूध उसको फूक दे करके स्वयं पी लेती है फिर देख लेती है, हाँ सहने, सह, सहता सहता है तो बेटा को पिलाएंगी और कहीं बेटे को गरम गरम दूध दे दिया उसकी जल तो कैसी होगी इसलिए स्वयं जूठन कर खिलांगे नंद बाबा स्वयं चाक करके के कहीं मिर्च को ज्यादा नहीं है कहीं कन्हैया को लग नहीं जाए फिर अपनी जूठन करके दात कटी हुई रोटी दात कटी हुआ जो शाख है उसको श्री कृष्ण को खिलाते हैं तो ये अनाचार सखा भी ऐसे ही करते स्वयं खा करके फिर कृष्ण को खिलाते हैं तो अपने खिलाना ये है अनाचार संत को ही आचार हो जाए ये रस की रीति है तो प्रेम ऐसी अद्भुत वस्तु है कि यहाँ पर सब उलट उलट हो रहा है जो धर्म है वो ही अधर्म हो रहा है ऐसे उस प्रसंग को आगे बढ़ा बोलो हरी लाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राह रम हरि गोविंद जय जय श्री राघा रमिंद जयताये गौर हरि गो